We will take up the circumstances of the fourth chapter. We should blank its sharp points and under veil its complications. We should temper its brightness and subsume its turmoil. It darks like deep water, it seems to remain इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद सुनें। इसकी तेज नोकों को घिस दें इसकी ग्रंथियों को सुलझा दें, इसकी जगमगाहट मृदु हो जाए इसकी उद्वलित तरंगें जलमग्न हो जाएं, फिर भी यह अथाह जल की तरह तमोवृत सा रहता है धर्म है रिक्त चेतना की अवस्था खाली घड़े की भांति लेकिन कोई खाली घड़ा कैसे हो पाए शून्य कोई होना भी चाहे तो कैसे शून्य हो मिटना कोई चाहे भी तो मिटने की प्रक्रिया क्या है कल हमने समझने की कोशिश की कि पूर्ण होने की चेष्टा से ज्यादा कोई नासमझी की बात नहीं लेकिन पूर्ण होने का विज्ञान उपलब्ध है एक एक कदम पूर्ण होने की सीढ़ियां उपलब्ध हैं पूर्ण होने का शास्त्र और जिन्हें पूर्ण होना है उनके लिए विद्यापीठ है जहां वे शिक्षित हो सकते हैं कि किसी दिशा में पूर्ण कैसे हों लेकिन शून्य होने का क्या शास्त्र है और शून्य होने का विद्यापीठ और शून्य होने के लिए शिक्षक कहाँ मिलेगा और कौन सा अनुशासन है जिससे व्यक्ति शून्य हो कुछ भी होना हो तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो पूर्ण होने की प्रक्रियाएं तो मनुष्य ने विकसित की हैं, अहंकार को मजबूत करने के मार्ग बनाए हैं यात्रा पथ निर्मित किए क्रमबद्ध सोच विचार किया है लेकिन शून्य शून्य होने के लिए क्या किया जा सकता है तो लाभ से कुछ बातें कहता है वो कहता है तेज नौकों को घिस दें। व्यक्तित्व में तेज नोके हैं बहुत जहां जहां आप किसी को चुभते हैं वहां आप में तेज नोक होती लेकिन एक मजा है नोक का कि जब दूसरा आपको चुभता है तब उसकी नोक आपको पता चलती लेकिन जब आप किसी दूसरे को चुभते हैं तो आपको अपनी नोक पता नहीं चलती अगर छुरे को मैं आपके शरीर में चुभाऊ तो आपको पता चलता है छुरे को पता नहीं चलता मेरी तेज नोक किसी में गड़ती है तो उसे पता चलता है मुझे पता नहीं चलता हाँ किसी और की नोक मुझ में गड़ जाए तो मुझे पता चलता है इससे जगत में बड़ी भ्रांति होती है बहुत कंफ्यूजन है जगत की सारी कल है इस कारण ही है कि हमें दूसरे की नोक ही पता चलती है, अपनी नोक कभी पता नहीं चलती आपको कभी अपनी नौक पता चली इसलिए जीवन भर हम दूसरों की नौकों को झड़ाने में लगे रहते हैं तो पहली बात तो यह ख्याल में ले लें कि हमें अपनी नौकों का पता नहीं चलता दूसरे की नोकों का ही पता चलता है क्योंकि वे हमें चुभती हैं। हमारी नोकें दूसरों को चुभती हैं, उनका हमें पता नहीं चलता दूसरी बात क्योंकि उनका हमें पता ही नहीं चलता इसलिए जाने अनजाने हम उनकी जड़ों को मजबूत किए चले जाते हैं और दूसरे की नोक हमें चुभती है इसलिए दूसरे की नोक को तोड़ने की हम चेष्टा करते हैं और एक मजे की बात कि जितना हम दूसरे के नोक को तोड़ने की चेष्टा करते हैं उतना ही हमें अपनी नोक मजबूत करनी पड़ती है क्योंकि दूसरे की नोक तोड़नी हो तो हमारी नोक के अलावा और कोई उपकरण नहीं है जिससे हम उसे तोड़ें। तो दूसरे को नोक को तोड़ने की कोशिश गहरे में अपनी नोक को बढ़ाने की चमकाने की धार देने की कोशिश दूसरा भी यही कर रहा है तब दुष्ट चक्र ख्याल में आ जाएगा विशेष सर्कल ख्याल में आ जाएगा प्रत्येक यही कर रहा है दूसरे की नोकें तोड़ने की कोशिश कर रहा है दूसरों की नोकें तोड़ने में अपनी नोकों को धार दे रहा है दूसरा भी यही कर रहा है इसकी नोकें तोड़ने की कोशिश कर रहा है इसकी नौके तोड़ने के लिए अपनी नौकों को जहर पिला रहा है आयजन दे रहा है हम नौके ही नौके रह जाते हैं धीरे धीरे में सिवाय नोकों के और कुछ भी नहीं बचता ज्यादा से ज्यादा हमारी नोकें हमें एक तरह से चुभती हैं सिर्फ वो भी ख्याल में ले लेना जरूरी है अपनी ही नोक हमें सिर्फ एक तरह से चुभती है जब हमारी नोक दूसरों को बहुत चुभने लगती है तो वे सभी हमें नोकें चुभाने को उत्सुक हो जाते हैं बस इसी तरह से नोक हमें पता चलती है तब हम ज्यादा से ज्यादा जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी नौकों के ऊपर वस्त्र पहना देते हैं। एक परत चमड़ी की हमारी नोकों पर हो जाती मृदुता और विनम्रता और शिष्टता और सज्जनता उसका हम अपने चारों तरफ एक लेप कर लेते हैं लेकिन वो जरा सी ही चोट से उखड़ जाता है हम करते ही उसे इतना है कि जरा सी चोट लगे और हमारी नोक बाहर आ जाए लाउस से कहता है सब नोकों को झड़ाते हैं तो करना क्या होगा पहले तो यह जानना होगा कि हम में नौके कहा हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जन्मों जन्मों की यात्रा में सिर्फ नौके ही रह गए हमने बाकी सब हिस्से काट डाले हैं अपने और सिर्फ उन हिस्सों को बचा लिया है और हम में नौके हैं तो हमें उनका कैसे पता चले सदा दूसरे की जगह खड़े होकर देखें तो पता चल जाता है जब भी आपसे कोई पीड़ित होता है तो हमारा मन कहता है कि उसकी भूल है कि वो पीड़ित हो रहा है और जब हम किसी से पीड़ित होते हैं तो हमारा मन कहता है कि किसी ने हमें सताया इसलिए हम पीड़ित होते हैं डबल बाइंड अगर आप मुझ पर क्रोधित होते हैं तो मैं कहता हूं आपका स्वभाव खराब है और अगर मैं क्रोधित होता हूं तो मैं कहता हूं स्थिति ऐसी है स्थिति ही ऐसी है कि मुझे क्रोध करना पड़ेगा और दूसरा क्रोध करता है तो मैं कहता हूं उसके स्वभाव की विकृति है परिस्थिति तो जरा भी न थी कि क्रोध किया जाए लेकिन वह आदमी ही विषाप थे ये हमारा तर्क और इस तर्क में हमारी सारी नौके छुप जाती हैं और उनका हमें कभी पता नहीं चलता जीसस ने कहा है जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वही तुम दूसरे के साथ करना लेकिन यह तो दूर की बात है जो तुम दूसरे के साथ सोचते हो कम से कम उतना अपने साथ सोचना या जो तर्क तुम अपने लिए देते हो कम से कम दूसरे के साथ भी न्याय वर्तना उतना तर्क देना अगर मैं कहता हूँ कि जब मैं क्रोधित होता हूँ तो परिस्थिति ऐसी होती है तो कम से कम इतना न्याय करूँ कि जब मुझ पर कोई क्रोधित हो तो मैं कहूँ कि परिस्थिति ऐसी है कि तुम्हें क्रोधित होना पड़ रहा है डबल बाइंड जो लॉजिक है हमारा वो तोड़ना पड़ेगा नहीं तो नोकों का कभी पता नहीं चलेगा वो डबल बाइंड लॉजिक जो है दोहरा तर्क अपने लिए और दूसरे के लिए और नोकों को बचाने के लिए उसमें हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं हम क्या हैं उसका हमें बोध ही नहीं हो पाता और चीजें इस तरह आगे बढ़ती चली जाती है और इसी एक तर्क के सहारे सारा जीवन नष्ट हो जाता है इसलिए अगर समस्त धर्मों का सार किसी वचन में आ जाता हो तो वो जीसस के इस वचन में आ जाता है डू अन टू अदर्स एज यू वु लाइक टू बी डन विद यू बस सारे धर्म का सार इस एक सूत्र में आ जाता है दूसरे के साथ वही करो जो तुम चाहोगे कि दूसरे तुम्हारे साथ करें ये एक वचन काफी है सारे वेद और सारे शास्त्र और सारे पुराण और सारे कुरान और सारे बाइबल ऐसे छोटे से वचन में समाहित हो जाते इतना कोई कर ले तो और कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता लेकिन ये करना बहुत दुस्तर है क्योंकि इसको करने के लिए सारी नौके जड़ा देनी पड़ेंगी और नौके हम में हैं। तो पहले तो ये जो दोहरा तर्क है इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए एक एक पल इसके प्रति सजग होना पड़ेगा कि मैं दूसरे को भी उतना ही मौका दू वही तर्क का लाभ दूं जो मैं अपने को देता हूं और तब आपको अपनी नौके दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी बहुत मजेदार स्थिति बनती है। जिस दिन ये तर्क हम छोड़ देते हैं और दूसरे को भी वही मौका देते हैं उस दिन स्थिति बिल्कुल बदल जाती है अभी हम कहते हैं कि दूसरे का स्वभाव विकृत है इसलिए वो क्रोधी है और मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने क्रोध किया जिस दिन ये तर्क बदल जाता है उस दिन होता है उस दिन पता चलता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने क्रोध किया और दूसरे की परिस्थिति ऐसी थी कि उसने क्रोध जिस दिन ये तर्क बदलता है उस दिन ये पूरी स्थिति उल्टी हो जाती है और जब आपको ये दिखाई पड़ने लगता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैंने क्रोध किया है मेरी आदत ऐसी है कि मैंने क्रोध किया दूसरे की परिस्थिति ऐसी थी कि उसने क्रोध किया तो आप दूसरे को क्षमा करने में और अपने को क्षमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। और जो अपने को क्षमा करने में बहुत सुगमता पाता है वो नौकों को कभी भी न झड़ा पाएगा लेकिन हम बड़े कुशल हैं स्वयं को क्षमा कर देने स्वयं के प्रति हमारी क्षमा का कोई अंत ही नहीं अगर कभी पूछू या कभी हम ऐसा सोचें कि क्या आपके जैसा ही ठीक आदमी आपको साथ रहने के लिए दे दिया जाए कितने दिन उसके साथ रह पाइएगा जस्ट काटी ऑफ यू ठीक आपकी ही नकल एक आदमी आपको दे दिया जाए कितने दिन उसके साथ रह पाइएगा 24 घंटे भी रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन आप अपने साथ तो कई जन्मों से रह रहे हैं जरूर कोई तर्क होगा ऐसा जिससे आप अपने को जानने से बचे रहते हैं ख्याल ही नहीं आता कि मैं क्या हूं पता ही नहीं चलता कि मैं क्या हूं होश ही नहीं आता कि मैं क्या हूं तो पहले तो नोकों का बोध वो जो हम में चारों तरफ बाले लगे बालों के फलक लगे कहीं से हम निकले तो किसी न किसी को जरूर कुछ न कुछ चोट पहुंचाती और अगर आप बिना चोट पहुंचाए निकल जाएं तो आपको लगता है आप निकले ही नहीं ऐसा लगता है कि आपकी तरफ किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया ध्यान ही कोई तभी आपको देता हुआ मालूम पड़ता है जब आपको किसी तरह आप चोट पहुंचाना शुरू करते हैं चोटों के बहुत ढंग हैं। उन पर हम बात करेंगे कि हम कितनी तरह से चोटें पहुंचा सकते हैं और हम कितने तर्क निकाल सकते हैं एक सुबह नसरुद्दीन की बैठक में कुछ मित्र इकट्ठते नसरुद्दीन ने अपने एक शिष्य कहा कि जा ये मिट्टी का घड़ा है कुएं से पानी भर ला लेकिन ध्यान रख घड़ा मिट्टी का है टूट न जाए जरा मेरे पास आ, उसे आस बुला कर उसने दो चांटे रसीद किए को युवक तो तिल मिला गया वो बैठे लोग भी घबरा गए एक बूढ़े ने कहा भी कि मुल्ला बेकसूर को मारना कुछ समझ में नहीं आता अभी तो घड़ा टूटा भी नहीं तोड़ा भी नहीं और सजा दे दी नसरुद्दीन ने कहा कि मैं उन ना समझो मैं तो नहीं हूं कि घड़ा टूट जाए फिर चाटा मारूं फिर फायदा क्या फिर फायदा ही क्या है जब घड़ा ही टूट जाएगा तो मारने से क्या फायदा है नसरुद्दीन को आप जवाब ना दे पाएंगे बात तो बड़ी मतलब की कह रहा है? तो मारना है तो अभी तो कुछ अर्थ भी है पीछे तो कोई अर्थ भी ना रह जाएगा आदमी इतना कुशल है कसूर के पहले भी दंड दे सकता है नसरुद्दीन की मजाक में वही बात है और उसके लिए भी रेशनलाइजेशन खो सकता है उसके लिए भी तर्क खो सकता है तर्क खोजने की कुशलता हमें है लेकिन तर्क की कुशलता से कभी भी कोई आत्म अनुभव को उपलब्ध नहीं होता क्योंकि तो तर्क की सारी व्यवस्था स्वयं को छिपाने के काम आती है तर्क से नहीं चलेगा काम अंतर्दृष्टि से चलेगा और अंतरदृष्टि का अर्थ है कि अपने को दूसरे की जगह में रखने की क्षमता होनी चाहिए रोज ऐसा होता है लेकिन कभी हमें यह ख्याल नहीं आता रोज से हर एक को लगता है कि दूसरे ने हम पर जो क्रोध किया वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड था वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं था प्रत्येक को लगता है ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है और अगर कहीं मिल जाए तो वो बहुत अनूठा फूल है ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे दिन में 25 सौ बार ऐसा नहीं लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिस पर क्रोध हो हम सबकी प्रतीति प्रती है कि हम सब अन्याय से पीड़ित हैं विक्टिम शिकार है अन्याय के 24 घंटे लेकिन क्या हमने कभी जब दूसरे पर क्रोध किया है तो ऐसा सोचा है कि वह अन्याय का शिकार तो नहीं होगा जब हम पर क्रोध करते वक्त किसी आदमी को पता नहीं चलता कि वह हम पर अन्याय कर रहा है तो क्या हमें ये ख्याल नहीं आ सकता कि हम भी जब दूसरे पर क्रोध करते हो हमें पता ही ना चलता हो कि हम अन्याय कर रहे हैं ये इंसाइट है ये अंतर्दृष्टि है ये तर्क नहीं ये एक प्रती है मनुष्य का स्वभाव करीब करीब एक जैसा है और जो मैं सोचता हूं करीब करीब वैसे ही सारे लोग सोचते हैं जैसा मैं अनुभव करता हूं करीब करीब सारे लोग वैसा ही अनुभव करते हैं इसलिए बहुत कठिनाई नहीं है इस बात में कि मैं अपने को दूसरे की जगह रख कर देख लू इस में भी बहुत कठिनाई नहीं कि दूसरे को अपनी जगह रखकर देख लो और जो व्यक्ति दूसरे की जगह अपने को रखने में या दूसरे को अपनी जगह रखने में सफल हो जाता है उसको अंतरद्रष्टि मिलनी शुरू होती है उसको इंसाइट मिलनी शुरू होती है और तब उसे दिखाई पड़ता है कि कितनी नौके हैं कितनी नौके हैं। महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए या बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए लेकिन बुद्ध सुबह प्रार्थना करते हैं तो रोज तो वो क्षमा मांगते हैं समस्त जगत से एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए आप आपसे किसी को चोट नहीं पहुंचती पहुंच ही नहीं सकती आप क्षमा किस बात की मांगते बुद्ध ने कहा कि मुझे अपने अज्ञान के दिनों की याद है कोई मुझे चोट नहीं भी पहुंचाता था, था तो पहुंच जाती थी यद्य मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा लेकिन बहुतों को पहुंच रही होगी मुझे अपने अज्ञान की अवस्था का ज्ञान है कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाता था, था तो भी पहुंच जाती थी तो मैं जानता हूं कि वो जो अज्ञान चारों तरफ मेरे है वो जो अज्ञानियों का समूह है चारों तरफ मेरे बिना पहुंचाए भी अनेकों को चोट पहुंच रही होगी फिर मैंने पहुंचाई या नहीं पहुंचाई इससे तो क्या फर्क पड़ता है उनको तो पहुंच ही रही है उसकी क्षमा तो मांगनी ही चाहिए पर जिसने पूछा था उसने कहा आप तो कारण नहीं हैं पहुंचाने वाले बुद्ध ने का कारण तो नहीं लेकिन निमित्त तो हूं अगर मैं न रहूं तो मुझसे तो नहीं पहुंचेगी मेरा होना तो काफी है ना इतना तो जरूरी है उनको चोट पहुंचे तो मैं क्षमा मांगता रहूंगा ये क्षमा किसी किए गए अपराध के लिए नहीं हो गए अपराध के लिए और हो गए अपराध में मेरा कोई हाथ ना हो तो भी हमारी स्थिति ऐसी है कि लगता है कि सारी दुनिया हमें सता रही है एक हम इनोसेंट निर्दोष है और सारी दुनिया शरारतीयों से भरी हुई है वो सब सता रहे हैं जिससे सारा संयंत्र आपके खिलाफ चल रहा है आप अकेले और ये इतना बड़ा जाल संसार का आपको परेशान करने को चारों तरफ से खड़ा है ये हमारी दृष्टि है इस दृष्टि में आपको अपनी नौके कभी दिखाई न पड़ेंगी इसमें आप सदा ही अपने को बचाते रहेंगे और जो अपने को बचाएगा वो अपने को नहीं जान पाएगा और बचा तो पाएगा ही नहीं क्योंकि जो अपने को जानता ही नहीं वो बचाएगा कैसे तो पहली बात तो ये है कि देखें कि 24 घंटे में कितनी चोटें आप अपने चारों तरफ फैला रहे हैं बोलकर न बोलकर उठकर बैठकर इशारे से आंख से मुस्कुरा के ओख से कितने छोटे आप अपनी जानों तक तो फैला रहे अकारण भी, तब आपको लगेगा कि आपका स्वभाव है मुला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजर रहा है एक आदमी केले के छिलके पर फिसल पड़ा और गिर पड़ा नसरुद्दीन खिल खिलाते हंसा हंसने में भूल गया और उसका पैर भी दूसरे छिलके पर पड़ा और वो भी गिर पड़ा गिर के उठ के खड़ा हुआ उसने कहा परमात्मा तेरा धन्यवाद अगर हम पहले ही न हंस लिए होते तो हंसने का मौका ही न मिलता अगर हम पहले ही ना हंस लिए होते एक दो क्षण चूक गए होते तो चूक गए थे क्योंकि अब तो दूसरे हंस रहे हैं अब तो कोई अपने हंसने की की बात न रही हम सब जब दूसरे पर हंस रहे हैं तब हमें ख्याल नहीं है जब हम दूसरे पर क्रोधित हो रहे हैं तब भी ख्याल नहीं है जब हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं तब भी हमें ख्याल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं थोड़ी ही देर में हम उस जगह हो जा सकते हैं लेकिन नसरुद्दीन तो आदमी के प्राणों से बोलता है वो ये कह रहा है कि अच्छा ही किया कि हंस लिए नहीं तो फिर मौका ही ना मिलता खुश वो तो पूरी आदमीयत का व्यंग है वो जैसे हम सबका सार निचोड़ एक, एक इशारे को जांचना पड़ेगा कि उसमें धार तो नहीं है जहर तो नहीं है आप किसी को चुपते तो नहीं हैं, चुपते तो नहीं चले जाते हैं आप दूसरे को चुभे इसमें रस तो नहीं लेते हैं सुखद तो नहीं मालूम होता डोमिनेट करें किसी की मालिकित करें किसी की किसी के ऊपर कब्जा दिखाएं, किसी को आज्ञा दें इसमें रस तो नहीं आता नसरुद्दीन अपने बेटे पर नाराज है और बेटा बहुत खड़े होकर शोरगोल कर रहा है वो सत्यता है बैठ जा बदमाश वो लड़का है नसरुद्दीन का वो कहता नहीं बैठते तो नफरुद्दीन क्या था खड़र लेकिन आज्ञा मेरी माननी ही पड़ेगी या तो तू तो या तो बैठ या खड़ा लेकिन आज्ञा मेरी माननी ही पड़ेगी मेरी आज्ञा से तू नहीं बच सकता हमारा मन पूरे समय इस कोशिश में है कि हम किसी को दबा पाए क्यों क्योंकि तो जब हम किसी को दबाते हैं तभी हमको लगता है कि हम कुछ हैं हमें पता ही नहीं चलता अपने होने का तब तक जब तक हम किसी को दबाते नहीं तो मेरी मुट्ठी में जितने लोगों की गर्दन हो उतना ही मैं बड़ा आदमी हो जाता हूं बड़े आदमी का और कोई नापने का हिसाब नहीं कितने आदमी की गर्दन उस आदमी के हाथ में है अगर वो जोर से मुट्ठी कस दे तो कितने लोगों की गर्दन दब जाएगी हम सब इस कोशिश में हैं कि कितनी गर्दन हमारे हाथ में हो जाएं और ऐसा नहीं कि दुश्मन ही गर्दन हाथ में डालता है जिनको हम मित्र कहते हैं वे भी गर्दन तो हाथ कसे रहते हैं एक बार दुश्मन कहा तो दूर भी होता है मित्र का बिल्कुल गर्दन तो होता है जिनको हम संबंधी कहते हैं वो भी एक दूसरे की गर्दन पे हाथ कसे रहते हैं वो भी जांच पड़ताल करते रहते हैं कि गर्दन दूर तो नहीं कर रहे हो जरा गर्दन दूर हुई तो चिंता शुरू हो जाती कि कहीं मेरे हाथ से बाहर तो नहीं हो जाए ये सब हमारी नौके हैं ये हमारी हिंसा है लाश से कहता है इनकी तेज नोकों को घिस डाले अगर सून्य की तरफ जाना है तो सब नोकें घिस डालें ये गिरा दे हटा लेकिन कौन हटा पाएगा नोकों को नोकों को वही हटा पाएगा जो इनसिक्योरिटी में रहने को राजी जो असुरक्षा में रहने को राजी दरवाजे पर हमें बंदूक रखे हुए आदमी को खड़ा करते इसलिए कि सुरक्षा चाहिए वो जो बंदूक पर हुई संगीन है वो जो हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा हुआ पहरेदार है वो ऐसे ही नहीं खड़ा है वो सुरक्षा के लिए सूक्ष्म रूप में हम अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ नौकर रख लेते मैं एक मित्र के घर में कोई आठ साल तक रहता था मैं बहुत हैरान हुआ वो आदमी बहुत दलित है मुझे जब भी मिलते बड़े प्रेम से मिलते जब भी मिलते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती लेकिन ना तो मैंने उनको पत्नी के सामने उनकी मुस्कुराते देखा न उनके बेटे के सामने मुस्कुराते देखा न उनके नौकरों के सामने मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते देखा मैं थोड़े दिन में चिंतित हुआ जब वो अपने नौकरों के सामने निकलते तो उनकी चाल देखने जैसी होती थी वो ऐसे जाते थे जिसे कोई है ही नहीं आस मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है उन्होंने कहा कि सजग रहना पड़ता है अगर नौकर के सामने मुस्कुराओ कली वो कहता तनख्वाह बढ़ाओ पत्नी के सामने मुस्कुराए कि झंझट में पड़े कि वो कहती एक साड़ी आ गई चेहरे को सख्त रखना पड़ता है पहरे पर रहना पड़ता है उन्होंने कहा कि मुस्कुरा के मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं जब मुस्कुराए तभी झंझट खड़ी हो जाती बेटा भी देख ले की बाप मुस्कुरा रहा है तो उसका हाथ जेब में चला जाता तो उन्होंने कहा मैंने तो पूरा चेहरा बना रखा है सख्ती का ये मजबूरी है इसमें बहुत कष्ट होता है लेकिन ये सुरक्षा है बेटा पास आने में डरता है कमरे में बैठे होते तो नौकर नहीं गुजरता किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कोई खड़ा हो जाए पर मैंने कहा इस सुरक्षा से क्या बचेगा और खोएगा क्या इसका कुछ हिसाब किया ये सुरक्षा हो गई मान लिया मर जाओ बिल्कुल फिर नौकर बिल्कुल नहीं घुसेगा कमरे में और मर जाओ पत्नी को कितना ही साड़ी की जरूरत हो तो भी नहीं कहेगी कि साड़ी चाहिए और मर जाओ और बेटे को कितनी ही इच्छा हो जेब में हाथ नहीं डालेगा आपकी लाश को घर के बाहर फेंका आएगा जिंदा रहोगे तो असुरक्षित रहोगे मर जाओगे तो सुरक्षित हो जाओगे मुर्दे से ज्यादा सुरक्षित और कोई भी नहीं क्योंकि अब मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती बीमारियां नहीं आ सकती कुछ नहीं किया जा सकता अब आपके साथ आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते वो आपके करने के बाहर हो गए जितने हम सुरक्षित होते हैं उतनी हमें नोके बनानी पड़ती हैं नौकरे जो है वो हमारे चारों तरफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है व्यवस्था है डर आक्रम है आक्रमण है चारों तरफ हमलावर है इकट्ठे आदमी नहीं दुश्मन है चारों तरफ उन दुश्मनों से अपने को बचाना है नसरुद्दीन अपनी पत्नी से बचने के लिए शराब पीने लगा इतनी ज्यादा कि मित्र चिंतित हो गए मित्र इतने चिंतित हो गए कि वह आदमी बच नहीं सकेगा नसरुद्दीन से जब भी उन्होंने कहा तो उसने कहा कि लेकिन जब मैं शराब पी के घर जाता हूं तभी घर जा पाता हूं दरवाजे पे मेरा पैर कपने लगता है अगर मैं होश में जाऊं और ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर में तैयार करने लगता हूं जो कभी किसी ने किसी से नहीं पूछे होंगे लेकिन मेरी पत्नी पूछ सकती शराब पी के जाता हूं तो निश्चिंत प्रवेश कर जाता हूं ये मेरी सुरक्षा है पर बात इतनी बढ़ गई कि मित्रों ने कहा कुछ करना पड़ेगा अन्यथा ये मौत आ जाएगी एक मित्र ने सुझाव दिया कि जब ये पत्नी से इतना डरता है और डरने की वजह से ही शराब पीता है तो और बड़ा डर अगर लाया जाए तो शायद ये शराब छोड़ दे तो पत्नी से बड़ा और डर क्या हो एक मित्र ने कहा ये काम करो कि आज रात जब ये लौटे तो आधी रात जब घर लौटने लगे तो झाड़ पे एक आदमी शैतान बन के बैठ जाए डेविल बन जाए सीन लगा ले काले कपड़े पहन ले नकाब पहन ले घबराने की हालत कर दे और चिल्ला के खून पड़े नीचे तो ये कपेगा हाथ पैर जोड़ेगा तो उस वक्त इससे वचन करवा ले की शराब नहीं पीना नहीं तो मैं तेरा पीछा करूंगा छोड़ूंगा नहीं मित्र बाकी छिप गए एक मित्र डेविल बन के ऊपर झाड़ पे चढ़ गया नसरुद्दीन बेचारा लौट रहा है कोई दो बजे रात आहिस्ता चला आ रहा है ऊपर से वो आदमी कूदा सब इंजाम पूरा था बड़ी चीख पुकार बाकी मित्रों ने जो झाड़ियों में छिपे थे लगाई जैसे भयंकर खतरा आ गया और वो आदमी नीचे उतरा सामने नसरुद्दीन का खड़ा हो गया नसरुद्दीन के गर्दने पकड़ ली नसरुद्दीन ने उसकी तरफ देखा उस आदमी ने कहा कि वचन दो की शराब छोड़ दो नसरुद्दीन ने कहा पहले ये तो बताओ महानुभाव कि आप हो कौन हु आर यू इसके ये पूछने से उसको थोड़ी गड़बड़ तो होगी क्योंकि डरा नहीं जाता उसने पूछा हु आर यू उसने कहा मैं शैतान हूं आई एम द तो नसरुद्दीन ने कहा बड़ी खुशी हुई मिलकर आई एम द गायज मैरिड योर सिस्टर मैं वो आदमी हूँ जिसने आपकी बहन से शादी की बड़ा अच्छा हुआ चलिए आपकी बहन से मुलाकात करवा दें सब मामला खराब हो गया सब मामला पूरा खराब हो गया तो मित्र बाहर आ गए उसने मित्रों से आके देखिए बहुत मुश्किल से मिले हैं इनको मैं अपनी बहन से मिला दू इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही जाने की ये भागने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सारी की सारी योजना हमारे शब्द हमारी भाषा हमारे सिद्धांत हमारी शराबें हमारे सिनेमागृह हमारे नाच घर हमारे मनोरंजन बहुत गहरे में सुरक्षा के आयोजन सब तरह से हमारे मंदिर हमारी मस्जिदें गुरुद्वारे वो सब हमारे सुरक्षा के आयोजन डरे कहीं कोई इंतजाम कर लिया और जब भी कोई डरता है तो उसको धारें रखनी पड़ती है अपने चारों तरफ कई तरह की इन नौकों को कौन तोड़ सकता है इन नौकों को वही तोड़ सकता है जो इन में रहने को राजी है से की दृष्टि को समझकर एलनवाट ने किताब लिखी किताब का नाम है विस्डम ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा की बुद्धिमत्ता सुरक्षा बड़ी मूर्तापूर्ण बात है क्योंकि हम सुरक्षित कुछ नहीं कर पाते कोशिश में खुद मर जाते हैं और मिट जाते हैं असुरक्षित रहने की बुद्धिमत्ता नहीं हम कोई नौ खड़ी ना करेंगे हम कोई पहरा ना बनाएंगे जिंदगी आक्रमण करेगी तो हम स्वागत कर लेंगे और बड़ा मजा यह है कि जो आदमी इस भांति राजी हो जाता कि जो भी आक्रमण होगा हम पी जाएंगे स्वीकार कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे राजी हो जाएंगे कहेंगे यही नियति है नहीं कोई उपाय करेंगे उस आदमी पर आक्रमण होना असंभव हो जाता है क्योंकि आक्रमण का भी अपना तर्क है अगर आपका पड़ोसी आपको देखता है कि आप डंड बैठक लगा रहे हैं तो डरता है वो तो सोचता है पता नहीं क्या करे वो भी डंड बैठक लगाना शुरू करता है और जब आप देखते हैं अपनी खिड़की से कह अरे मामला पक्का है तो आप एक तलवार ले आते हैं फिर ऐसा चलता और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पड़ोसियों में चलता है रूस और अमरीका और चीन और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान सब में ऐसा चलता है एक की सेनाएं सीमा पर गश्त लगाने लगती हैं दूसरे के प्राण कब जाते हैं वो दुगनी सेनाएं गश्त करने कर। और जब ये दुगनी खड़ी करता तो निश्चित जो तर्क तुम्हारा वही पड़ोस वाले का भी वो भी सोचता कुछ गड़बड़ हो रही मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक के युद्ध निन्यानबे मिस इंटरप्रिटेशन से हुए सिर्फ गलत व्याख्या से कि दूसरा तैयारी कर रहा है हमें मारने की अगर हमने तैयारी न की तो मर जाएंगे और जब आप तैयारी करते हैं तो यही दूसरे का भी तर्क है कि तैयारी ये कर रहा है किस लिए कर रहा होगा अगर पाकिस्तान अमेरिका से अस्त्र शस्त्र लाता है तो किस लिए लाता होगा हम को मारने के लिए और आप अगर एटामिक कमीशन बनाते तो किस लिए बनाते है? पाकिस्तान को मारने के लिए सब की हमारी बुद्धि इस भांति चलती है कि दूसरा क्या कर रहा है वही हम और जोर से करें और दोनों तरफ एक जैसी बुद्धियां हैं इस प्रतिफलन एक दूसरे के बीच जो बिंब प्रतिबिंब बनते हैं इनका जो अंतिम परिणाम होता है उसने आदमी का कुछ बस ही नहीं रह जाता ऐसा लगता है कि करीब करीब सब यांत्रिक घटित हो रहा है लाभ से कहता है कि असुरक्षित हो जाओ और ऐसे भी सुरक्षा क्या कर पाओगे अगर ये पृथ्वी आज टूट जाए तो कौन सा इंसान और ये सूरज आज ठंडा हो जाए तो क्या करोगे और ये सूरज आज दूर निकल जाए इस पृथ्वी से है। तो कौन सा उपाय है इसे पास ले आने का कभी ये पृथ्वी बिल्कुल शून्य थी कोई आदमी ना था कभी ये फिर सुनी हो जाएगी जिस दिन सुनी हो जाएगी उस दिन क्या करिएगा से शिकायत करने जाइएगा अनंत अनंत ग्रहों पर जीवन रहा है और नष्ट हो गया है। यह पृथ्वी भी सदा हरी भरी नहीं रहेगी नष्ट हो जाएगी इंसान क्या है आपके पास क्या बचाव कर लेंगे लेकिन ऐसा ही है कि चींटी है और मुंह में एक शक्कर का दाना लिए वर्षा का इंतजाम करने आपने घर की तरफ लौटी चली जा रही और आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाता आपको तो पता ही नहीं चलता सब व्यवस्था सब सुविधा न मालूम कितने सपने होंगे न मालूम क्या क्या सोच के चली होगी घर न मालूम किन किन बच्चों को वायदा कराई होगी कि अभी आती हूँ वो सब नष्ट हो गए अब चीटी उपाय भी क्या करेगी आपके पैर से बचने का सोच सकते हैं कुछ उपाय क्या करेगी आप क्या सोचते हैं आपकी कोई बड़ी हैसियत है चींकी को दबा लेते हैं इसलिए सोचते हैं कोई बड़ी हैसियत है इस विराज जगत में कौन सी स्थिति है मनुष्य की एक महसूरी पास से गुजर जाए सब राख हो जाए वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई तीन अरब वर्ष पहले कोई महासूर्य पास से निकलने का मतलब है कई अरब मील के फासले से निकल गया उसी वक्त उसके धक्के में उसके आकर्षण में चांद जमीन से टूट के अलग हुआ ये जो पैसिफिक और हिंद महासागर के जो गड्ढे हैं ये चांद जो हिस्सा टूट गया जमीन से उसकी खाली जगह कभी भी निकल सकता है इस विराट जगत में जहां कोई चार अरब सूर्यों का वहां है वहां सब कुछ हो रहा है वहां कोई तुम हमसे पूछने आएगा कोई आपकी सलाह लेगा जरा सा कोई अंतर और जीवन इस पृथ्वी पर विदा हो जाएगा जीवन आपने जीवन ही विदा हो जाएगा करोड़ों जातियों के पशु मिले हैं जो कभी थे और अब उनका एक भी वंशज नहीं है कोई मनुष्य के साथ कोई विशेष नियम लागू नहीं होता लेकिन हम बड़ा इंतजाम करते हैं हमारा इंजाम चींती जैसा इंसाम है मैं नहीं कहता इंजाम ना करें ना लाहौल कहता इंतजाम करें न करें ये नहीं कहता कि वर्षा के लिए घर में दो दाने न रखे जरूर रख ले। लेकिन जान ले भली भाजी कि हमारा सब इंजाम चींती जैसा इंसाम है और जिंदगी के विराट नियम का जो पहिया घूम रहा है उस पर हमारा कोई वस नहीं है ये ख्याल में आ जाए तो फिर सुरक्षा की चिंता छूट जाती सुरक्षा जारी रहे सुरक्षा की चिंता टूट जाए सुरक्षा का पागलपन छूट जाए तो फिर नौके गिराने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती क्योंकि नौके तो हैं इसलिए कि हम अपने को बचा सके बचाने का कोई जरूरत ना रही हम राजी जो हो जाएगा मौत आएगी तो मौत के लिए राजी हो जाएंगी इस राजीपन में फिर आपको क्रोध की और हिंसा की और घृणा की और शत्रुता की और वैमनस्य की और ईर्षा की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती तो ही टूट सकते हैं नौके उसकी ग्रंथियों को सुलझा दें वो जो हमारा चित्त है वो जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक ग्रंथी ही हो गया एक कॉम्पलेक्स जैसे कि धागे उलझ गए हों और कहीं से भी खींचो और उलझ जाते हों ऐसी हमारी चित्त की दशा है एक तरफ से सुलझाओ तो दूसरी तरफ से उलझन हो जाती है ऐसा लगता है कितनी सुलझाव लगता है सुलझाना मुश्किल है लाउस से कहता है इसकी ग्रंथियों को सुलझाते हैं कैसे सुलझाएंगे इसकी ग्रंथियों को हम सब सुलझाने की कोशिश करते हैं एक आदमी आता है वो कहता है मैं क्रोध नहीं करना चाहता खुद नहीं चाहता करना मुझे कोई बताएं कि मैं कैसे क्रोध ना करूं हैरानी होती है कि अगर आप क्रोध नहीं करना चाहते तो फिर करने का सवाल ही क्या है मत करें वो कहता है कि ये नहीं सवाल क्रोध नहीं करना चाहता लेकिन क्रोध आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध तो सिर्फ एक धागा है और भी धागे जुड़े हैं आस ये इस धागे का सुख मुक्त होना चाहता है लेकिन इसी धागे से जुड़े किसी दूसरे धागे को जोर से पकड़े हुए जैसे इस आदमी से कहें कि ठीक है अगर क्रोध नहीं करना चाहते तो अपमान में आनंद लो सम्मान की चिंता मत करो तो कहेगा ये कैसे हो सकता स्वाभिमान तो होना ही चाहिए आदमी बड़ा कुशल है अभिमान थोड़ी करते हैं स्वाभिमान तो अभिमान दूसरे करते तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए नहीं तो आदमी क्या किला मकोड़ा हो जाए अब वो कहता हैं क्रोध मुझे करना नहीं और अभिमान मुझे बचाना है और अभिमान के साथ क्रोध का धागा सिर्फ जुड़ा ही हुआ हिस्सा है।, है वो अभिमान से अलग हो नहीं सकता है स्वाभिमान तो दूर स्वाको भी जो बचाएगा उसका भी क्रोध बच जाएगा स्वाभिक हो जाए सेल्फलेसनेस हो सेल्फेस नहीं सेल्फलेसनेस स्वार्थ का अभाव नहीं स्व का ही अभाव हो तो ही क्रोध जाता है हमारी हालतें कुछ ऐसी हैं कि हम एक डंडे के एक छोर को बचाना चाहते और दूसरे को हटाना चाहते बड़ी मुश्किल में जिंदगी बीत जाती कुछ हटता नहीं और इस जाल को कभी हम देखते नहीं कि सब चीजें भीतर जुड़ी हैं अब एक आदमी कहता है कि मुझे शत्रु तो बिल्कुल मुझे चाहिए नहीं मैं तो सभी से मित्रता चाहता हूं लेकिन ध्यान रहे मित्रता बनाने में ही शत्रुताएं पैदा होती खैर क्रोध और अभिमान तो ख्याल में आ जाता है लेकिन मित्रता बनाने में ही शत्रुताएं निर्मित होती हैं यह ख्याल में नहीं आता जो आदमी मित्रता बनाने को सुख है वो शत्रुता बना ही लेगा क्योंकि मित्रता बनाने का जो ढंग है जो प्रक्रिया है उसी की बाई प्रोडक्ट जैसे कि कोई कारखाने में बाई प्रोडक्ट हो जाती अब आप लकड़ी जलाएंगे तो कोयला घर में बच जाएगा राख घर में बच जाएगी आप कहेंगे आपको हम जलाना चाहते ईंधन जलाने की तो बहुत जरूरत है लेकिन राख ना बचे घर में वो राख बाई प्रोडक्ट है वो बचेगी ही जिससे भी मित्रता करेंगे उससे शत्रुता निर्मित हो जाएगी और मित्रता बनाने के लिए उस सुख आदमी अनेक तरह की शत्रुताओं के चारों तरफ अड्डे खड़े कर देगा सच तो यह है कि आप मित्रता बनाना ही क्यों चाहते हैं अगर गहरे में खोजें, तो आप मित्रता इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप शत्रुता से भयभीत वो भी इंतजाम है मित्र होने चाहिए नसरुद्दीन बहुत मुसीबत में है उसका घाटा लगा है बड़ा एक मित्र से कहता है कि दस हजार में तुम्हें देता हूँ ले जाओ नसरुद्दीन सोच में पड़ जाता आंख बंद कर लेता वो मित्र कहता है इसमें सोचने की क्या बात है ले जाओ जब हो तब लौटा देना नसरुद्दीन सोच ही रहा है मित्र थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी तकलीफ में है कि दस हजार उसके काम पड़ेंगे नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं रहने दो उसने कहा लेकिन बात क्या है नसरुद्दीन ने कहा कि रुपए ले लेके ही मैंने बाकी मित्र खोए <laughs> तुमसे लिया कि तुम भी गए और तुम ही अकेले बचे हो और मित्रता तुम्हारी कीमती है और दस हजार में न खोना चाहूंगा दस हजार में न खोना चाहूंगा मित्र और शत्रु एक ही एक ही चीज के छोर है जो मित्र है वो कभी भी शत्रु हो सकता है जो शत्रु है वो कभी भी मित्र हो सकता है तो मैंने पीछे कहा कि मैं केवल ये दूसरा छोर है लाउस से कहा दोनों छोरों पर बड़ी बुद्धिमानी है मैं केवली ने अपनी किताब में लिखा है मित्रों से भी वो बात मत कहना जो तुम शत्रुओं से न कहना चाहो क्योंकि कोई भी मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु के खिलाफ भी वे शब्द मत बोलना जो तुम मित्र के खिलाफ न बोलना चाहो क्योंकि कोई भी शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है मैं होशियारी की बात कह रहा है होश से बोलना मित्र से भी वो बात मत बताना जो तुम शत्रु को बताने से डरते हो क्योंकि कोई भरोसा है मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और तब महंगा पड़ जाएगा और शत्रु के संबंध में भी वो बातें मत कहना जो तुम मित्र के संबंध में न कहना चाहो क्योंकि वो कभी महंगी पड़ सकती है शत्रु कभी भी मित्र हो सकते हम चाहते हैं मित्र तो बहुत हों शत्रु कोई भी ना हो बस जाल भारी लास्ट से कहता सब ग्रंथियां सुलझा लो लेकिन कैसे सुलझेंगी ये ग्रंथियां जब भी हम सुलझाने चलते हैं तो एक छोर सुलझाते हैं दूसरा उलझ जाता है हमें सिखाया जाता है कि क्रोध मत करो क्षमा करो उलझन खड़ी हो जाएगी हमें कहा जाता है घृणा मत करो प्रेम करो हमें कहा जाता है हिंसा मत करो अहिंसा करो हमें कहा जाता है झूठ मत बोलो सच बोलो लेकिन इन सबने ग्रंथियां उलझन की एकदम दिखाई नहीं पड़ता ऊपर से सतह पर से खोजने पर कि कैसी ग्रंथियां उलझेंगी जो आदमी सच बोलने के लिए पक्का किए हुए है उसमें क्या ग्रंथी उलझेगी बहुत ग्रंथियां उलझेंगी जिस आदमी ने तय किया कि सच बोलूंगा उलझन शुरू हुई एक तो से प्रतिपल झूठ का स्मरण करना पड़ेगा झूठ क्या है इसका प्रतिपल ख्याल रखना पड़ेगा अगर झूठ का उसे ख्याल मिट जाए तो सच को मानकर रखना मुश्किल हो जाएगा बच्चे इसलिए झूठ बोल देते हैं क्योंकि अभी उन्हें झूठ का ख्याल नहीं इतने सरल हैं कि अभी उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं क्या सच है और क्या झूठ है सुना है मैंने एक छोटा बच्चा अपने घर लौटा है और अपनी मां से कह रहा है कि गजब हो गया रास्ते पर इतना बड़ा कुत्ता देखा जैसे हाथी हो उसकी माँ ने बबलू करोड़ बार तुमसे कह चुकी हूं कि अति सहयोगी मत किया करो डोट एडजिटरेट करोड़ बार मांगा करोड़ बार तुमसे कह चुकी हूं कि अतिशयोगति मत किया करो लेकिन तुम सुनते ही नहीं अब इसमें जो बच्चा कह रहा है वो झूठ नहीं क्यों? क्योंकि हमें कभी ख्याल ही नहीं होता कि बच्चे के प्रोपोर्शन अलग होते हैं बच्चे के प्रोपोर्शन आपके प्रोपोर्शन नहीं है बच्चे को एक छोटा कुत्ता जो आपको छोटा लगता है हाथी की तरह लग सकता है अभी उसके गणित दूसरे हैं जो बच्चे को दिखाई पड़ता है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता जो आपको दिखाई पड़ता है वो बच्चे को नहीं किसी भी बच्चे से आदमी की तस्वीर बनाए तो पेट छोड़ देगा दो टांगे लगा देगा दो हाथ लगा देगा सिर लगा देगा बीच का हिस्सा बिल्कुल छोड़ देगा सारी दुनिया में तो ये आध बच्चे की भूल नहीं हो सकती मनोविज्ञान के पीछे इसमें उत्सुक हुए का एक आध बच्चा ये भूल करे लेकिन सारी दुनिया में चाहे वो चीन में पैदा हो और चाहे अफ्रीका में पैदा हो और चाहे अमेरिका में पैदा हो बच्चा क्या करवा करता है बीच का हिस्सा क्यों छोड़ जाता है कुछ तो बनाए बीज का हिस्सा छोड़ देता दो तो टांगे लगा देता दो तो हाथ लगा देता तो सिर बना देता है इसमें भूल चूक नहीं करता तब अध्ययन किए गए और पता चला की बच्चे को बीच के हिस्से का बोध ही नहीं है उसके लिए आदमी का मतलब दो हाथ दो दोपैर सिर्फ बाकी बीच का हिस्सा उसके बोध में नहीं उसकी अवेयरनेस में नहीं उस पर उसका कोई ध्यान नहीं गया उस पर उसका ध्यान ही नहीं बच्चे को कुत्ता हाथी जैसा दिख सकता है लेकिन एक माँ कह रही कि एक करोड़ बार तो उससे कह चुकी अब ये एक करोड़ बार अति सहयोगती है स्पष्ट और ये ये जो, ये जो जो अति सहयोगती है ये है अति सहयोगती वो बच्चा जो कह रहा वो नहीं उसकी माँ ने उससे बहुत डांटा और उसने कहा जाओ भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगो कि ऐसा झूठ अब कभी नहीं बोलोगे वो बच्चा गया उसने भगवान से प्रार्थना की थोड़ी देर बाद बाहर आया उसकी माँ ने कहा माफ कर दिया उस बच्चे ने कहा माफ किया भगवान ने का जब पहली दफा मैंने उस कुत्ते को देखा था तो मुझे भी हाथी जैसा मालूम पड़ा था इसमें बबलू तेरी कोई गलती नहीं है लुक सेकंड टाइम दोबारा देख जाके फिर वो तुझे तो कुत्ते जैसा दिखाई पड़ेगा अब ये जो बच्चा है कोई झूठ नहीं कर रहा है हमें लगेगा कि बिल्कुल सरासर झूठ कौन भगवान इससे कहेगा लेकिन हमें बच्चे के माइंड का कुछ पता नहीं क्योंकि बच्चा खुद सवाल उठा सकता है और दूसरी तरफ से जवाब भी दे सकता है इसका हमें पता नहीं इसका हमें पता नहीं कि बच्चा सवाल भी उठा सकता है और दूसरी तरफ से जवाब भी दे सकता है उसने कहा होगा कि क्या मामला है मुझे दिखाई पड़ा और भगवान की तरफ से उसने ही जवाब दिया है कि मुझे भी ऐसे दिखाई पड़ा था पहली दफे ऐसा ही होता है मैं खुद ही भूलना पड़ गया था कि गुप्ता है यहां थी ये झूठ जरा भी नहीं बोल रहा क्योंकि इसे झूठ का भी बोध ही नहीं है ये सच भी नहीं बोल रहा है इसे सच का भी बोध नहीं है इसे जो हो रहा है ये बोल रहा है अगर ठीक से समझे तो जो हो रहा है वही बोलना सच है लेकिन आपका सत्य नहीं जिसमें कि झूठ का बोध है इसे जो हो रहा है वही बोल रहा है इसे कुत्ता हाथी की तरह दिखाई पड़ा ये वही बोल रहा है ये कोई बना के नहीं आ गया कहानी बीच में से इसको दिखाई पड़ा है ये वही बोल रहा है जो दिखाई पड़ा इसलिए सुनाई पड़ा कि परमात्मा ने कहा कि मुझे भी पहली बार ऐसा ही हुआ था ये वही बोल रहा है सत्य का एक और आयाम है जहां न सच रहता ना झूठ जहां जो है, है लेकिन वहां असत्य का बोध भी नहीं और इसलिए कई बार सच और झूठ में रहने वाले लोगों को उसमें कई बातें असत्य मालूम पड़ेंगी कई बातें इससे हमको मालूम पड़ेगी कि सरासर झूठ है की हाथी के बराबर दिखाई पड़े कुत्ता कैसे दिखाई पड़ सकते झूठ ये झूठ की हमारी व्याख्या है और हमारे बाबत खबर है ये बच्चे के मन के बाबत कोई सूचना नहीं है इसमें और सच पूछा जाए तो जब हम बच्चे से ये कह रहे हैं कि झूठ है तब हम उसे पहली दफे झूठ सिखा रहे हैं नसरुद्दीन के गांव में एक नया नया पुरोहित आया मस्जिद में वो बोला पहले दिन बूढ़ा नसरुद्दीन है लौटते वक्त मस्जिद से उसने सोचा इस बूढ़े से पूछ लें की कैसा लगा प्रवचन पूछा उसने कि मुल्ला कैसा लगा प्रवचन तो मुल्ला ने कहा बहुत अद्भुत था वंदरफुल वी नेवर न्यू वाट सिन इज बिफोर यू केम हमें पता ही नहीं था कि पाप क्या है तुम्हारे आने के पहले हमें पता ही नहीं था कि पाप क्या है जब से तुम आए पाप का पता चला पाप का पता चलने के लिए भी तो पाप की व्याख्या साफ होनी चाहिए न सुन एक अदालत के बाहर अपने वकील को पकड़ा है और जाके कहा कि सुनो तलाक का क्या नियम है डायवोर्स कैसे किया जाए तो उस वकील ने कहा क्या मतलब नसरुद्दीन क्या हो गया नसरुद्दीन कहा मेरी पत्नी को कोई से पहचान नहीं आता टेबल मेनर्स तो बिल्कुल ही नहीं सारे घर की बदनामी हो रही गांव भर में प्रतिष्ठा धूल में मिली जा रही तलाक लेना जरूरी है वकील ने पूछा शादी हुए कितने दिन हुए नसरुद्दीन ने कहा कोई तीस साल हुए तो वकील ने कहा तीस साल से तब तो तीस साल से तुम ये अशिष्टाचार सह रहे हो तो अब क्यों परेशान हो गए नसरुद्दीन ने कहा तीस साल से पता नहीं था आज ही एक किताब में पढ़ा आज ही एक किताब में पढ़ा एक एटी की किताब हाथ में लग गई तो उसमें देखा गया सब बर्बाद हो गए तो पत्नी बिल्कुल टेबल मैनेज नहीं हमें पता कब चलता है व्याख्याएं लाउसे ने कहा है ए इच्स डिस्टिंक्शन एंड हीट अट एक इंच भर का फासला किया तुमने विचार में और स्वर्ग और नर्क की दूरी पैदा हो जाती लाउज से कहता था डिस्टिंक्शन ही मत बनाना लॉस कहता था मत कहना कि ये ठीक है और ये गलत है क्योंकि तुमने जैसे ही वेद किया वैसे ही सब नष्ट हो जाता है अभेद में जीना ये ग्रंथियां कैसे सुलझेंगी हमारा ढंग है सुलझाने का कि एक एक ग्रंथि को बदले उसकी विपरीत चीज लाए अगर क्रोध ज्यादा है तो क्षमा लाओ पकड़ के अगर हिंसा ज्यादा है तो अहिंसा की प्रतिज्ञा ले लो अगर लोभ ज्यादा है तो त्याग करो थोड़ा दान कर दो हम इस तरह सुलझाते हैं इस तरह कुछ भी नहीं सुलझल लव्य की दृष्टि में सुलझाव का अर्थ है इस पूरी स्थिति को देखो कि ये सब उलझाओं तुम्हारे डिस्टिंगशन से बने कि तुमने जो भेद किया है पाप और पुण्य का ये तुमने वेद किया कि सत्य और असत्य का तुमने वेद किया प्रेम और वृणा का इस सारे के सारे उलझाओं सारा भेद छोड़ दो और सरलता में जियो स्वभाव में जियो जो हो स्वभाव में जियो बहो कोई भेद मत करो फिर कोई उलझन नहीं लाव से कोई पूछे अगर कि तूने कभी किसी पाप का प्राश्चित किया तो लाव से कहेगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं पाप क्या है यह नहीं कि मैंने पाप ना किया हो लाव से कहता मुझे पता नहीं कि पाप क्या है कोई लाव से पूछे कि तूने पुण्य किए बहुत उसके फल पाएगा लाव से कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं कि पुण्य क्या है फल मिल भी सकते मुझे पता नहीं मैंने लेखा जोखा नहीं रखा मैंने हिसाब नहीं रखा जो सहज मुझसे हुआ है वो मैंने किया है ना कभी पछताया और ना कभी आत्म प्रशंसा में अपनी पीठ ठों वो तो दोनों काम मैंने नहीं किए गुत्थियां सुलझेंगी अगर हम गुत्थियों को पैदा करने की किमिया जो है हमारे भीतर वो समझ जाएं कीमिया क्या है हर चीज को हम दो में तोड़ के चलते पहले तोड़ते हैं फिर कदम उठाते हैं और तब हमारी दिक्कतें वैसी हो जाती है जैसे यूनान में एक, एक विचारक हुआ जीनो एक कीमती विचारक हुआ ग्रीक और यूनान में कुछ थोड़े से बहुत बुद्धिमान आदमी थे जीनो उनमें एक झीनो पैराडोक्सिस बहुत प्रसिद्ध है जीनो कहता है एक मील का रास्ता है पहले तुम आधा मील चलो और हर बार आधा आधा चलो तो तुम कभी एक मील का रास्ता पूरा ना कर पाओगे कभी अनंत काल में भी एक मील का रास्ता कोई बड़ा रास्ता नहीं पंद्रह मिनट में आप पार कर जाएंगे पैदल हुए चले तो भी जीरो कहता पहले आधा पार करो क्योंकि बुद्धि बांट के चलती है इट डिवाइड पहले आधा बांटो आधा पार करो फिर जो बचे उसको आधा बांटो उसको पार करो फिर जो बचे उसको आधा बांटो और हमेशा कुछ बचेगा उसको आधा बांटते चले जाना और हमेशा कुछ बचेगा उसको आधे बांट पे चले जाना तुम अनंत काल में एक मिल का रास्ता पार न कर पाओगे गणित के हिसाब से बात ठीक है गणित गणितक इसका जवाब नहीं दे सकता ये पार हो नहीं सकता जीरो कहता है तीर तुमने अपनी प्रत्यंषा पे खींचा और चलाया तीर के चलने के लिए जरूरी है समझें कि 12 बजे तीर चला तो 12 बजे आ नाम की जगह पर तीर है 12 बज के एक मिनट पर उसे कहां होना चाहिए बा नाम की जगह पर चाहिए 12 बज के दो मिनट पर का नाम की जगह पर चाहिए तभी तो चल पाएगा जीनो कहता है कि 12 बजे आ नाम की जगह पर है तो ठहरा हुआ है बारह बजे आनाम की जगह पे ठहरा हुआ है बारह बज के एक मिनट पर बानाम की जगह पर ठहरेगा बीच का फासला पार कैसे करेगा आ से बा तक जाएगा कैसे झीनो कहता जा नहीं सकता है कहता है गणित के हिसाब से कोई तीर कहीं नहीं गया झीनो चलता है झीनो तीर भी चलाता है जीरो से लोग पूछते हैं कि तुम चलते भी हो पहुंच भी जाते हो तीर भी चलाते हो जीरो कहता है पता नहीं लेकिन गणित में तो कोई तीर चल नहीं सकता क्योंकि चलने का मतलब है उसे एक बार तो आपे होना पड़ेगा जब वो आपे होगा तब बापे नहीं होगा फिर बापे होना पड़ेगा और जब तक वो आप बापे कैसे जाएगा और या फिर ऐसा मानो कि उसी समय आपे भी रहेगा और बापे भी रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी तो जीनों ने पैराडॉक्सेस लिखे और 2000 साल लग गए जीनों के पेराडॉक्सिस का उत्तर देने की बहुत कोशिश की गई बहुत लोगों ने उत्तर दिए लेकिन उत्तर नहीं हो पाते क्योंकि उत्तर हो नहीं सकते उत्तर हो नहीं सकते क्योंकि बुद्धि तोड़ के सोचती है और तीर तो बिना तोड़े चला जाता है दिक्कत जो है वो ये है तीर पता ही नहीं रखता की आ कहाँ है और बा कहाँ है बुद्धि तोड़ के चलती है पैर तो बिना तोड़े चले जाते पैर तोड़ते थोड़ी कि ये आधा मील फ्री आधा मील फ्री आधा मील पैर तो बिना तोड़े चले जाते और बुद्धि तोड़ के जाती पैर और बुद्धि में तालमेल नहीं रह जाता बुद्धि का नियम है तोड़ो तोड़ने का परिणाम है उलझो अगर उलझाव से बचना है तो पीछे लौटो तोड़ो मत तोड़ना नहीं है तो बुद्धि को छोड़ो और बुद्धि छूटी की अभेद निर्मित हो जाता है और सब गुथियां गिर जाती सब ग्रंथियां गिर जाती महावीर के नामों में से एक नाम है निर्ग्रंथ उसका अर्थ है वो आदमी जिसकी सब ग्रंथियां गिर गई वो आदमी जिसके सब उलझाव गिर गए ध्यान रहे उलझाओं के गिरने के पर जोर है सुलझाओ के होने पे नहीं है जोर मेरे हाथ में एक उलझी हुई गुत्थी है धागों की सुलझाने का मतलब है इन धागों को मैं सुलझा सुलझा के लपेट के एक रेखाबद्ध कर लू उलझाओं के गिर जाने का अर्थ है ये धागे मेरे हाथ से गिर जाएं मैं सुलझाओं को भूल जाऊं ये बात ही खत्म हो गई मेरे हाथ खाली हो गए जोर उलझाव के गिरजाने पर है अल्लाह उससे कहता है सारे उलझावों को हटा दो महावीर कहते हैं हो जाओ सब ग्रंथियां छोड़ दो अभी मनोविज्ञान ने कॉम्प्लेक्स शब्द पर बहुत काम करना शुरू किया क्योंकि पूरब में तो ग्रंथ शब्द बहुत पुराना है मन के जो उलझाव उनको हम ग्रंथ कहते रहे पश्चिम ने अभी पिछले 50-60 वर्षों में कॉम्प्लेक्स शब्द का उपयोग करना शुरू किया उसका अर्थ है ग्रंथि और मन में बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और मनोविज्ञान बहुत कोशिश करता है कि इनसे सुलझाव हो जाए लेकिन अभी 50 साल की निरंतर कोशिश तो यह अनुभव में आया कि चाहे वर्षों की साई एनालिसिस कोई करवाए तो भी कॉम्प्लेक्स सुलझते नहीं केवल वो आदमी उनके साथ रहने को राजी हो जाता है बस एक आदमी में क्रोध है वो परेशान है कि क्रोध को कैसे हटाऊं? अगर मनोविज्ञान के पास जाएगा तो दो तीन साल की लंबी प्रक्रिया के बाद वो इस स्थिति में आ जाएगा कि वो राजी हो जाएगा कि नहीं हटता है रहने दो राजी हैं हटाने की भी कोशिश नहीं करते इससे ज्यादा कहीं पहुंचते नहीं वो सुलझाने की कोशिश में आप यहीं तक पहुंच सकते हैं कि उलझी हुई ग्रंथि को ही सुलझा हुआ समझ के दबा के सो जाए वो सुलझने वाली नहीं है उसका स्वभाव उलझा होना है मन ग्रंथी है माइंड इज द कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि कुछ और कॉम्प्लेक्स है जिनको हल कर दिया तो पीछे माइंड बचेगा वो मन ही गांठ है उसको सुलझाने का जो उपाय है से जैसे लोग सुझाते हैं वो ये है कि इस मन की जो आधारशिला है भेद अपना पराया अंधेरा उजेला मित्र शत्रु जीवन मृत्यु शरीर आत्मा स्वर्ग संसार ये जो भेद है इनको गिरा दो नसरुद्दीन एक कार से टकरा गया है सो तो भारी चोट पहुंची जितनी पहुंच सकती दोनों पैर की हड्डियां टूट गई हैं एक हाथ टूट गया है गर्दन टूट गई है कई पसलियां टूट गई हैं सिर पर बहुत चोट है सब पर पट्टियां बंधी हैं वो अस्पताल में पड़ा है सुल्तान नगर से गुजर रहा है खबर मिली कि गांव का सबसे बूढ़ा आदमी और बड़ा जाहिर आदमी अस्पताल में है तो वो देखने गया है देख के उसकी समझ में ना आया क्या कहे क्योंकि सिर्फ नसरुद्दीन का मुंह दिखाई पड़ता है और दो आंखें दिखाई पड़ती बाकी सब पट्टियां बंधी बाहरी चोट पहुंची आदमी बचेगा भी कि नहीं बचेगा सुल्तान कुछ कहना चाहता है लेकिन कहां से शुरू करे यही समझ में नहीं आता सहानुभूत भी क्या बताया मामला ही बिल्कुल गड़बड़ है सहानुभूति बताने लायक भी नहीं है फिर भी कुछ कहना चाहिए तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा चोट पहुंची पैर टूट गया हाथ टूट गया सिर पे चोट पहुंची मुंह पे चोट पहुंची पसलियां टूट गई बड़ी पीड़ा होती होगी नसरूद्दीन बहुत ज्यादा दुख बहुत ज्यादा दर्द होता होगा नसरुद्दीन कहता नहीं वैसे तो नहीं होता होता है वेन आई लाफ उसने कहा कि जब मैं हंसता हूं तब थोड़ा होता है ऐसा नहीं होता वो सुल्तान तो समझ ही नहीं सका कि ऐसी हालत में में कोई आदमी हंसेगा के लिए ख्याल नहीं आया कि कल नहीं के बाहर था कि ये ये वो नसरुद्दीन बोला नहीं ऐसे कोई तकलीफ नहीं हो रही जरा हंसता हूं थोड़ी तकलीफ होती सुल्तान की हिम्मत ना पड़ी कि अब और कुछ आगे क्या कहे फिर भी उसने कहा आ ही गया हूं तो अच्छा ही हुआ है एक सवाल पूछ के चला जाऊं क्या नसरुद्दीन ऐसी हालत में भी हंस पाते हो नसरुद्दीन ने कहा अगर ऐसी हालत में तो ना हंस पाऊं तो हंसना सीखा ही नहीं और हंसने का क्या मतलब हो सकता है और हंसने का और हंसने का मौका क्या हो सकता है और हंसता हूं इसलिए कि अब तक कई बार ऐसा भ्रम होता था लेकिन पक्का पता नहीं था सोचा बहुत बार था अब पता चला कि नसरुद्दीन हड्डियां कितनी ही टूट जाए नसरुद्दीन नहीं टूटता इधर भीतर हंस लेता हूं बड़ा मजा है सब टूट गया जो आ रहा है वही दया दिखा रहा है लेकिन मुझको खुद दया नहीं आ रही सब टूट गया है सब टूट गया इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बचने वाला हंसी आ रही है इससे और लोग मुझसे पूछते हैं कैसे हो नसरुद्दीन नसरुद्दीन बिल्कुल ठीक है नसरुद्दीन बिल्कुल ठीक है ये जो ग्रंथियां हैं मन की इनके बीच में अगर आप अलग दिख जाएं, तो ग्रंथियां तत्काल गिर जाती हैं फिर आप बिल्कुल ठीक उस सारी पट्टियां बंधी रहेंगी आपकी सब ग्रंथियां उलझी रहेंगी चारों तरफ सब उपद्रव बना रहेगा सब बाजार खड़ा रहेगा आप अचानक बाहर हो जाते हैं यू ट्रांसजेंड इट अतिक्रमण है अतिक्रमण में ही सुलझाव है गुत्थियां सुलझाई नहीं जा सकतीं, गुथियों के पार होने में सुलझाव है घाटी में रहकर अंधेरा नहीं मिटाया जा सकता लेकिन शिखर पर चल जाता है सूरज में पहुंच जाता है खुली रोशनी है धूप है घाटी में अंधेरा है वो घाटी में पड़ा है लेकिन अब यह आदमी घाटी में नहीं हमारी सबकी कोशिश ये है कि दिया जलाओ आग जलाओ घाटी को उजाला करो मर रहो घाटी में वहां से हटो मत जहाँ बीमारी है वहीं रहो वहीं उलझे रहो और वहीं सुलझाने की कोशिश करते रहो बीमारी के पार ना जाओ अल्लाह से की कीमिया लाव से जैसे सभी लोगों का दर्शन पार का दर्शन है अतीत हो जाओ हट जाओ जहां है उपद्रव वहां से थोड़ा दूर हो जाओ फासला करो बीच में देखो जरा दूर होके तो हंसी आ जाती है फिर कोई उलझाओ बांधता नहीं तो लाव से जब कहता है कि गुत्थियों को हटा दो ग्रंथियों को सुलझा दो इसकी जगमगाहट मृद हो जाए यह जो हमारे भीतर अस्मिता है जो अहंकार है ये अभी एक लपट की तरह जलाती इसकी जो जगमगाहट है वो आंखों को पीला देने वाली है आभा नहीं है इसमें आग है लास्ट उससे कहता है इसकी जगमााह मृदु हो जाए तुम जरा सुलझाओ अपनी ग्रंथियों को तुम जरा घिस दो अपनी नोकों को और तुम पाओगे कि तुम्हारा अहंकार अहंकार नहीं हुआ अस्मिता हो गया इन दो शब्दों को थोड़ा समझना अच्छा होगा संस्कृत के पास बड़े समृद्ध शब्द हैं जैसे अहंकार ईगो लेकिन एक और शब्द है संस्कृत के पास अस्मिता उसके लिए अंग्रेजी में अनुवाद करना असंभव है उसको हिंदी में भी अनुवाद करना असंभव है अहंकार का अर्थ है ऐसा मैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है अस्मिता का अर्थ है ऐसा में जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचती इतना मृदु जिसमें कोई नोक ना रह गई शब्द की ध्वनि भी चोट वाली है अहंकार अस्मिता अस्मिता में एक भाव है कोई तूफान शांत हो गया लहरें गिर गई झीलप भी है लेकिन तूफानों का आंधियों का लहरों का विक्षिप्त रूप नहीं है झील भी झील में वही लहरें अब भी सो रही हैं जो कल उठ गई थीं और तूफान में नाचने लगी थीं और विकराल हो गई थीं और जिन्हें दिक्कत के प्राण कप जाते और नौकाएं डगमगाती और डूब जाती तट कप्ते घबराते वो अब नहीं है लेकिन वही लहरें ले अभी भी हैं सो गई है शांत हो गई है अस्मिता का अर्थ है ऐसा अहंकार जिसमें से सिद्धंश चला गया जिसमें ज्वाला न रही आभा रह गई आभा सुबह सूरज निकलता है उसके पहले जो प्रकाश होता है वो आभा है सूरज निकल आया फिर तो ज्वाला शुरू हो जाती सूरज नहीं निकला अभी छितिज के नीचे पड़ा है सुबह हो गई रात अब नहीं दिन अभी नहीं आया बीच का क्षण वो बीच की संधि में आभा फैल गई जिसको हम भोर कहते हैं। अभी सूरज उपस्थित नहीं अहंकार जब ढल जाता तो मैं कि वो जो आंखों को चुभने वाली ज्वाला है वो मिट जाती अहंकार डूब जाता है तब एक आधा रह जाती भीतर होने की तब भी मैं होता हूं ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता हूं तब भी मैं होता हूं लेकिन उसमें मैंपन कहीं नहीं होता तब भी मैं होता हूं लेकिन बस होता हूं उसमें आई का मैं का कोई तूफान नहीं होता कहीं कोई शोरगुल नहीं होता कहीं कोई घोषणा नहीं होती कोई मुझसे पूछेगा तो कहूंगा मैं हूं लेकिन कोई अगर न पूछेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं ये मैं किसी के प्रश्न का उत्तर होगा ये किसी ने पूछा होगा तो ये मैं शब्द काम में आएगा अन्यथा कोई नहीं पूछेगा तो ये मैं कहीं नहीं बनेगा लेकिन आपने देखा अहंकार कोई पूछे या ना पूछे कोई हो या न हो, होता है आप अकेले में खड़े हैं तो भी अहंकार होता है कोई नहीं है तो भी होता है सुना है मैंने कि एक जहाज डूब गया और उस पर एक बहुत बड़ा समृद्ध व्यापारी था वो किसी तरह एक निर्जन द्वीप पर लग गया वो केवल बड़ा व्यापारी था एक बड़ा मूर्तिकार एक बड़ा आर्किटेक्ट एक बड़ा स्थापत्य का जानकार भी था अकेला क्या करेगा तो उसने मूर्तियां बनानी शुरू की उसने मकान बनाने शुरू किए लकड़ियां काटी पत्थर जमाए उसने अपने को व्यक्त कर लिया वर्षों पर वर्ष बीतने लगे उसकी बस्ती बसने लगी अकेला था पत्थरों पर पत्थर जमा के लकड़ियां काट कर वृक्षों को काटकर रास्ते बनाए करीब करीब बिल्कुल गैर जरूरी लेकिन जो जो उसकी जरूरत की चीजें थी सब उसने बनाई गैर जरूरी उसने वो दुकान बनाई जो उसके गांव में थी जिससे वो सामान खरीदा करता था उसने वो होटल बनाई जिसमें वो भोजन भोजन किया करता था उसने वो स्टेशन बनाई जहां से वो ट्रेन पकड़ा करता था हालांकि यहाँ कोई ट्रेन न थी और यहाँ कोई इस होटल में कोई चलाने वाला न था और इस दुकान पर कोई दुकानदार न था न कोई चीजें बिकने को थी लेकिन सुबह वो निकलता और दुकानदार को नमस्कार करता कभी कभी जाके होटल में विश्राम करता वो अकेले ही था उसने मंदिर बनाया सारा इंतजाम किया कोई 20 वर्ष बाद एक जहाज आके लगा और जहाज के लोगों ने उससे उतर के कहा कि हम तो सोचते थे तुम समाप्त हो गए लेकिन तुम हो तो चलो पर उसने कहा इसके पहले कि मैं चलू मैं तुम्हें अपनी बस्ती बता दू ये जो बस्ती मैंने इन 20 सालों में बना ली बताया कि देखो ये दुकान है जहां से मैं सामान वगैरह खरीदता था यह हाटल है जहां कभी कभी थक जाता तो विश्राम के लिए जाता था वो जो दूर तुम्हें दिखाई पड़ता है शिखर वो मेरे चर्च का है जिसमें मैं जाता था पर उन लोगों ने कहा कि लेकिन चर्च दो दिखाई पड़ते हैं एक उसके सामने भी है उसने कहा वो वो चर्च है जिसमें मैं नहीं जाता था गांव में दो चर्च थे एक में मैं जाता था और एक में नहीं जाता था मतलब एक मेरा चर्च था और एक दुश्मन का चर्च था ये मेरा चर्च है जिसमें मैं जाता हूं और वो वो चर्च है जिसमें मैं नहीं जाता हूँ तो समझ में नहीं आया कि तुमने वो चर्च किस लिए बनाया जिसमें तुम्हें जाना ही नहीं है जिस चर्च में तुम जाते ही नहीं हो तुमने किस लिए बनाया उसने कहा की उसके बिना अपने चर्च का कोई मजा ही ना उसको होना चाहिए उसके कंट्रास्ट में तो और देखते हो अपने चर्च की शान और उसकी हालत देखते हो अपने चर्च की शान और उसकी हालत देखते हो वर्षों से रंग रोगन भी नहीं हुआ है और मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई वहां जाता हो अक्सर लोग इसी में जाते हैं ही अहंकार अकेला भी होगा तो अपने पास एक दुनिया निर्मित करेगा वो वो चर्च को भी बना लेगा जिसमें नहीं जाता अहंकार अकेला नहीं हो सकता उसके लिए दूसरे की जरूरत है वो अदर ओरिएटेड है दूसरे के बिना उसका कोई मतलब नहीं अस्मिता अकेली ही है उसको दूसरे का कोई लेना देना नहीं वो मेरा होना है माई बींग अहंकार आपके खिलाफ मेरी लड़ाई है अस्मिता मेरा अस्तित्व है आपसे कुछ लेना देना नहीं है और जब अहंकार मजबूत होता है तो अस्मिता भीतर दब जाती और जब अहंकार विदा हो जाता है तो अस्मिता प्रकट हो जाती अहंकार में जलन है क्योंकि वो दूसरे को जलाने की ही उस उत्सुकता में पैदा होता है अस्मिता मृत्यु है अल्लाह उससे कहता है जगमगाहट को मृदु हो जाए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे जो मैं की जगमगाहट है ये तुम्हारे होने का जो तीव्र और कटु और विषाक्त रूप है ये हल्का हो जाए मृदु हो जाए शांत हो जाए आभा रह जाए प्रकाश मात्र रह जाए कहीं कोई आग ना बचे ध्यान रहे आग और प्रकाश एक ही चीज है लेकिन आग जलाती है प्रकाश जलाता नहीं एक ही चीज आग जलाती है प्रकाश जलाता नहीं आग मौत को ला सकती है प्रकाश जीवन को लाता है और एक ही चीज आग में एक जलन है एक परा है और प्रकाश में एक मृदुता है हौले हौले पद ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती प्रकाश की इसकी उद्वेलित तरंगें जलमग्न हो जाएं ये जो विक्षिप्त अहंकार है ये जो पूर्ण होने की विक्षिप्त आकांक्षा है इसकी उद्वेलित तरंगें इसकी विक्षिप्त तरंगें इसकी पागल हो गई लहरें जलमग्न हो जाएं झील में सो जाएं और फिर भी ये अथाय जल की तरह तमो व्रत सा रहता है और जब ये सब हो जाएगा तब भी सब एक रहस्य तब भी सब हल हो जाएगा ये मत समझना तब भी सब उत्तर मिल जाएंगे ये, ये बहुत कीमती है अंतिम जो पंक्ति है फिर भी ये अथाय जल की तरह तमु व्रत सा रहता है जैसे अथाय हो जल जल जितना कम हो उतना शुभ्र मालूम होता है जितना ज्यादा हो जाए उतना नीलवर्ण का हो जाता और अथाय हो जाए तो काला हो जाता अगर ठीक से समझें तो डार्कनेस जो है वो रहस्य का सिंबल है ध्यान रहे प्रकाश में रहस्य नहीं है रहस्य तो अंधकार में है प्रकाश एक अर्थ में छिछला है अंधेरे में बड़ी गहराई है बड़ी डेफ्ट एबिस्टिमल डेफ्ट और छोर नहीं पूरी पृथ्वी प्रकाश से भरी हो तो भी प्रकाश का दायरा छोटा है और एक छोटा सा कमरा भी अंधकार से भरा हो तो अनंत है इसको तो थोड़ा ख्याल में लेने ले। ये पूरी पृथ्वी प्रकाश से भरी हो तो भी सीमित है, सीमा बनाता है प्रकाश ये छोटा सा कमरा अंधकार से भरा हो तो कमरे की कोई सीमा नहीं असीम छोटा सा अंधकार भी असीम है बड़े से बड़ा प्रकाश भी असीम नहीं अल्लाह से कहता है ये सब हो जाएगा फिर भी ये अथाह है जल की तरह तमो व्रत सा रहता है ये जो अस्तित्व है ये अथाह है जल जैसे अंधकार में डूबा हो असीम रहस्य से आप कहीं और छोर का कोई पता ना चलता हो ईसाई फकीर हुए हैं और सिर्फ दुनिया में ईसाई फकीरों ने ही परमात्मा को डार्कनेस अंधकार का प्रतीक दिया है एक खास ईसाइयों के फिरके ने। ईसा से भी पुराना वो फिरका है ईसा से भी पहले इजिप्ट में इसे फकीरों का एक समूह था जिसके बीच ईसा ने शिक्षा ली इसेन फकीर कहते हैं परमात्मा तू परम अंधकार है दूट डार्कनेस दुनिया में बहुत लोगों ने परमात्मा के लिए प्रतीक खोजे हैं और प्रकाश के प्रतीक तो आम है वेद कहते उपनिषद कहते कुरान कहती परमात्मा प्रकाश है लेकिन बड़े अद्भुत लोग रहे होंगे इसे फकीर कहते परमात्मा तू परम अंधकार है और प्रयोजन केवल इतना है कि अंधकार असीम है प्रकाश की कितनी ही कल्पना करो सीमा आ जाती है और एक मजा है कि प्रकाश को जलाओ बुझाओ प्रकाश क्षण है अंधेरा शाश्वत है न जलाओ न बुझाओ आपके करने का कोई प्रयोजन नहीं है आप आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता दिया जले बुझे सूरज निकले डूबे अंधकार अपनी जगह अछूता आ स्पर्शित कुरा प्रकाश को गंदा किया जा सकता है अंधेरे को गंदा नहीं किया जा सकता उसको छू नहीं जा सकता लाव से कहता है अथाह जल अंधकार में डूबा हो रहस्य में डूबा हो रहस्य का अर्थ है जिसे हम जानते भी हों और जानते हों कि नहीं जानते रहस्य का अर्थ है ख्याल लेने। ले। रहस्य का इतना ही अर्थ नहीं है कि जिसे हम न जानते हो जिसे हम न जानते हो वो अज्ञान है रहस्य रहस नहीं। जिसे हम जानते हो वो ज्ञान है ज्ञान में भी कोई रहस्य नहीं है अज्ञान में भी कोई रहस्य नहीं अज्ञानी कहता है, मैं नहीं जानता रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है न जानना बिल्कुल साफ ज्ञानी कहता मैं जानता हूं तो रहस्य कुछ भी नहीं बचता जानना बिल्कुल साफ रहस्य का अर्थ है जानता हूं कि नहीं जानता जानता भी हूँ किसी अर्थ में और किसी अर्थ में कह भी नहीं सकता कि जानता हूँ कोई अर्थ में लगता है मुझे प्रतीत होता है कि पहचाना जाना निकट आया और तत्काल लगता है कि जितना निकट आता हूँ उतना दूर हुआ जाता हूँ जितना हाथ रखता हूँ लगता है हाथ में आ गई बात उतना ही पाता हूँ कि हाथ ही उस बात में चला गया सागर में कून पड़ता हूँ लगता है मिल गया सागर पा लिया लेकिन जब गौर करता हूं तो पाता हूं सागर के एक क्षुद्र से किनारे पर हूं अनंत पड़ा है सागर अनजाना अछूता उसे कभी पा ना सकूंगा अज्ञानी स्पष्ट है नहीं जानता ज्ञानी स्पष्ट है कि जानता है इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में एक कॉमन एलिमेंट स्पष्टता का रसवादी अलग न वो ज्ञानी से मेल खाता न अज्ञानी से या वो दोनों से एक साथ मेल खाता है वो कहता है किसी अर्थ में जानता भी हूँ वो किसी अर्थ में नहीं भी जानता है मेरे ज्ञान ने मेरे अज्ञान को प्रकट किया है जितना मैंने जाना उतना मैंने पाया कि जानने को बाकी तो लास्ट कहता है सब हल हो जाएगा उसी दिन तुम पाओगे की कुछ भी हल नहीं हुआ सब तमोव्रत गहन अथा है जल है अंधकार में डूबा हुआ इस बात से जो चिंतक तरह के लोग हैं सोच विचार वाले लोग हैं उनको अड़चन होती उनको अड़चन होती इतना श्रम शून्य होने का इतना श्रम ग्रंथियां काट डालने का इतना श्रम सब और अंत में अंत में कुछ स्पष्ट बात हाथ ना लगे तो बेकार गई मेहनत लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब भी स्पष्ट बात हाथ में लगती तभी यात्रा बेकार जाती है क्योंकि जब भी आप सुनिश्चित होकर कुछ पा लेते हैं तभी वो बेकार हो जाता है दैट विच इज अचीव्ड कंप्लीटली एंड टोटली बिकम्स यूजलेस मीनिंगलेस जब आप पाके भी पाते हैं कि नहीं पाया जा सका जब पहुंच के भी पाते हैं कि मंजिल सेफ है से, जब डूब के भी पाते हैं कि अभी ऊपर ही है सतह पर है जब तलहटी में भी बैठ के पाते हैं कि अभी तो यात्रा शुरू हुई तब किसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां से अर्थ कभी भी रिक्त ना होगा जहां से अर्थ कभी खोएगा ना जहां का काव्य कभी समाप्त ना होगा और जहां का रोमांस शाश्वत है तो रिलीजन जो है धर्म जो है वो शाश्वत रोमांस है इ्टरनल रोमांस हम जितने ही उस प्रेमी के पास पहुंचते हैं उतने ही हम पाते हैं कि पर्दों पर पर्दे द्वार पर द्वार जितने पास जाते हैं पाते हैं और द्वार अंतहीन मालूम होते हैं द्वार और इसलिए यात्रा अनंत रूप से सार्थक है और यात्रा के हर कदम पर रहस्य और विस्मय और या, यात्रा के हर कदम को मंजिल भी माना जा सकता और यात्रा की हर मंजिल को नया यात्रा का कदम और पड़ाव भी माना जाता है इसलिए लाव से कहता है ये सब हो जाए फिर भी ये फिर भी बहुत अर्थपूर्ण है फिर भी ऐसा नहीं कि मंजिल आ ही जाती है और कोई कह देता है कि बस पहुंच गए सिर्फ उथले लोग पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वही पहुंचने की बात करते हुए मालूम पड़ते हैं ये जीवन इतना गहन है कि कोई कह ना पाएगा कि पहुंच गए उपनिषदों में कथा है कि एक पिता ने अपने पांच बेटों को भेजा सत्य की खोज पर वे गए वर्षों बाद वे लौटे पिता मरणासन है वो पूछता है अपने बेटों से सत्य मिल गया ले आए जान लिया पहला बेटा जवाब देता है वेद की रिचाएं दोहराता है दूसरा बेटा जवाब देता है उपनिषद के सूत्र बोलता है तीसरा बेटा जवाब देता है वेदांत की गहन बातें कहता है चौथा बेटा बोलता है जो भी सार भूत धर्मों में पाया है सब कहता है लेकिन जैसे जैसे बेटे जवाब देते हैं वैसे वैसे बाप उदास होता चला जाता है चौथे के जवाब देते देते वो वापिस बिस्तर पर लेट जाता है लेकिन पांच माह चुप ही रह गया बाप फिर उठाया उसने पूछा कि तूने जवाब नहीं दिया शायद सोचा हो कि मैं लेट गया थक गया तेरा जवाब और दे दे क्योंकि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में जी रहा हूं वो बेटा फिर चुप है वो बाप कहता है तू बोल वो बेटा फिर चुप है उसने आंख बंद कर ली वो बाप कहता है तो मैं फिर निश्चिंतता से मर सकता हूँ कम से कम एक जानकर लौटा है जो चुप है बोधि धर्म वापिस लौटता है चीन दस वर्ष काम करके अपने शिष्यों को इकट्ठा करता है और पूछता है मुझे बताओ धर्म का राज क्या है रहस्य क्या है संदेश क्या है बुद्ध का मैंने तुम्हें क्या दिया वो जांच कर लेना चाहता है जाने के पहले एक शिष्य उत्तर देता है कि संसार और निर्वाण एक सब अद्वैत है धर्म उसकी तरफ देखता है और कहता है तेरे पास मेरी चमड़ी है युवक बहुत हैरान हो जाता है चमड़ी अद्वैत की बात और कहता है चमड़ी बात जब सिर्फ अद्वैत की होती बात ही जब अद्वैत की होती है तो चमड़ी होती कुछ और नहीं होता बात तो उसने बड़ी ऊंची कही थी पूरे अद्वैत की कि संसार और ब्रह्म एक संसार और मोक्ष एक द्वैत है ही नहीं दूसरे से पूछता है वो दूसरा कहता है कि कठिन है कहना अनिर्वचनीय बहुत मुश्किल है बोध कहता है तेरे पास मेरी हड्डियां पूछता है युवक सिर्फ हड्डियां बोधि धर्म कहता है हाँ क्योंकि तू कहता तो है अनिर्वचनीय लेकिन कहता जरूर है तू कहता है अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता फिर भी कहता है हड्डियां ही तेरे पास तीसरा युवक कहता है ना तो कहा जा सकता अनिर्वचनीय उसे ना कहा जा सकता अद्वैत उसे शब्द नहीं वहां काम करते है वहां तो मौन ही सार्थक है बोध धर्म कहता है तेरे पास मेरी मज्जा है मस्तिष्क में खोपड़ी को घेरे हुए जो है वो तेरे पास है और इससे गहरी क्या बात होगी वो चौथे युवक की तरफ देखता है वो चौथा युवक उसके पैरों में गिर पड़ता है सिर उसके पैरों में रख देता है वो उसे उठाता है उसकी आँखें शून्य है उसकी आंखों में जैसे कोई प्रतिबिंब नहीं दौड़ता जैसे आकाश में कभी कोई बादल न चलता हो ऐसा खाली उसे हिलाता है की तूने मेरा प्रश्न सुना या नहीं मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तुझ तक पहुंचाया नहीं शून्य आंखें शून्य ही बनी रहती बंद और बंद ही बने रहते वो दोबारा झुक के सिर चरणों पर बोध धर्म के रख देता है वो उसे फिर उठाता है वो कहता है मुझे तू बोल नहीं बोलता वो चुप है अब बोधि धर्म कहता है तेरे पास मैं हूं अब मैं चाहता हूं वो वापस लौट आता है तेरे पास मैं हूं रहस्यदार थे। उसे कभी पाया हुआ नहीं कहा जा सकता जाना हुआ नहीं कहा जा सकता न जाना हुआ भी नहीं कहा जा सकता ज्ञात नहीं अज्ञात नहीं इतना बड़ा है सब कि हमारा कुछ भी कहना सार्थक नहीं होता इसलिए लाओस से कहता है फिर भी तुम सब स्टल कर लोगे तुम सब राज खोल लोगे तुम सब ग्रंथियों सुलझा लोगे तुम्हारी सब बीमारियां गिर जाएंगी फिर भी जगत का रहस्य नहीं खुल जाएगा रहस्य और सघन हो जाएगा जैसे अथाय जल तमोव्रत अगला सूत्र